कहते हैं इस दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए और कुछ आवाजें ऐसी जिन्हें सुनकर भी अनसुना कर देना चाहिए लेकिन हर कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान एक बार गलती कर देता है मीरा को इस शहर में आए सिर्फ दो दिन हुए थे नई जॉब नया माहौल और वही पुराना डर अकेले रहने का उसने जो फ्लैट किराए पर लिया था वो एक पांच मंजिला इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था फ्लैट नंबर 301.